राम कृष्ण भक्त मालिका स्वामी प्रेमानंद नित्योत्सवेश नित्य श्री नित्य मंगल हृदय तो मंगलायतनो हरि मंगल में प्रभु जिनके हृदय में विराजित हैं उनके जीवन में नित्य उत्सव नित्य समृद्धि और नित्य मंगल होता रहता है पांडव गीता रात में कोई ब्रह्मचारी मसहरी लगाना भूल गए हैं प्रेमानंद उनकी मसहरी लगा दे रहे हैं किसी ने मान किया है प्रेमानंद दूध की कटोरी लिए उसके पीछे घूम रहे हैं ऐसी घटनाएं नित्य ही हुआ करती थी यह सोचकर कि प्रेमाधार प्रेमानंद के सर्वग्रासी प्रेम के पूर्ण प्रवाह में सब कुछ बह न जाए स्वामी विवेकानंदे उन्हें सावधान कर दिया था तो मंत्र दीक्षा मत देना नहीं तो तेरे और राखाल के चेलों के बीच झगड़ा होगा बाबूराम महाराज ने इस आदेश का अक्षरश पालन किया उनके प्रेम से आकृष्ट असंख्य भक्त आया करते और उनमें से अधिकांश उनसे दीक्षा के लिए प्रार्थना भी करते थे परंतु वे समीप भेज देते थे परंतु स्वामी जी की यह चेतावनी संभवतः अनावश्यक थी क्योंकि जगन माता के अदृश्य संकेतानुसार प्रेमानंद की प्रेम धारा विचारहीन भावुकता के निरथक आप्लावन से दोनों तटों को बहाकर स्वयं को विलीन तथा विस्तृत को न करती हुई युग प्रयोजन के अनुकूल निर्दिष्ट पथ पर ही प्रवाहित हो रही थी हम पहले उल्लेख कर आए हैं कि अपने स्नेहास्पद बाबूराम के तीव्र अनुरोध पर जब ठाकुर ने जगदम्बा से उनके लिए भाव समाधि की याचना की थी तब उन्हें उत्तर मिला था बाबूराम को भाव नहीं ज्ञान होगा और ज्ञान के आवरण में आच्छादित प्रेम लेकर ही बाबूराम महाराज ने उस योग में लीला विलास किया यहाँ यह भी स्मरण रखना होगा कि भक्त परिवार में भक्ति का संस्कार लेकर जन्म ग्रहण करने पर भी बचपन से ही व्यायाम आदि करने के फलस्वरूप उनका शरीर सुगठित था तथा उनके संपूर्ण व्यक्तित्व में एक पुरुषोचित दृढ़ता थी साथ ही उनका संपूर्ण जीवन भी कर्मनिष्ठा से पूर्ण था में ब्राह्म मुहूर्त में ही सर्वप्रथम उन्हीं की वाणी कर्ण गोचर होकर सबको करती थी, फिर सारे दिन विविध थीप चला करते थे पूजा वे अत्यंत भक्ति पूर्वक करते थे परंतु मंदिर में जाते अथवा लौटते समय उनके पदकक्षेप में मृदुता के स्थान पर निसंकोच दृढ़ भाव ही व्यक्त होता था युग के सुख दुख से वे अपरिचित न थे और न उसके प्रति उदासीन ही थे पराधीन शोषित भारतवर्ष में सब और जो उठता था, उससे इन के से प्रार्थना उठती हे प्रभो इस अत्याचार का शीघ्र प्रतिकार करो यह विदेशियों के प्रति विद्वेष अथवा राजनीतिक अवस्था की प्रतिक्रिया मात्र नहीं है यह सर्वभूतों में विराजमान भगवान की सेवा में अर्पित कोमल प्रेम पूर्ण हृदय का मर्मभेदी गुंजार है एक तरह का प्रेम होता है जो सर्वत्र सक्रिय होकर सर्व में अधिष्ठित प्रियतम को प्रसन्न करके संतुष्ट होता है और दूसरे प्रकार का प्रेम है जो निष्क्रिय ध्यान में मग्न रहकर प्रेमास्पद का आलिंगन प्राप्त करने में स्वयं को धन्य मानता है स्वामी प्रेमानंद का प्रेम प्रथम श्रेणी में आता है विश्वस्त सूत्रों से हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद की ग्रंथावली के मनोयोगपूर्ण गहन अध्ययन के पश्चात स्वामी प्रेमानंद में इस सक्रिय पौरुष भाव की पूर्णतम अभिव्यक्ति हुई संभवतः 1910 सौ ईस्वी में जब वे काशी धाम में थे तब मठ की कर्म व्यस्तता से कुछ मुक्त होने से उन्हें स्वामी जी की वाणी का पूर्णतया चिंतन मनन करने का सहयोग मिला था और इस का का का पूर्ण उपयोग करने के फलस्वरूप उनमें एक नवीन का संचार हुआ था। इसके बाद से उनके प्रत्येक कार्य एवं वचन में बात आभास मिलता है। इसी भावधारा की प्रबल अभिव्यक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण उनके 1914 सौ ईस्वी के मालदा में दिए हुए व्याख्यान में प्राप्त होता है स्वामी प्रेमानंद ने उस व्याख्यान में विवेकानंद प्रवर्तित दरिद्र नारायण सेवा का ही संदेश दिया था व्याख्यान जब समाप्त तो होने जा रहा था तो एक श्रोता बोल उठे हम कुछ प्रेम भक्ति की बातें सुनने आए थे बाबूराम महाराज उस पर ध्यान न देते हुए अपना वक्तव्य कहते चले परंतु जब उस व्यक्ति ने तीन बार इसी बात को दोहराया तो वक्ता का चेहरा गंभीर हो उठा उन्होंने सिंह के समान गरज पूछा कौन सुनेगा और किससे कहू प्रेम भक्ति की बातें कौन है यहाँ पर प्रेम भक्ति की बातें सुनने के अधिकारी इसके पश्चात उन्होंने इस संदर्भ में एक कहानी सुनाई जिसका आशय इस प्रकार है एक बार एक फेरी वाला मुहल्ले में घूमते हुए प्रेम बेच रहा था प्रेम लो जी प्रेम मूल्य रूप में वह खरीदने वाले का सिर मांगे रहा था उस एक भी खरीद उसे एक भी खरीदार नहीं मिला कहानी समाप्त कर प्रेमानंद जी ने गुरुगम्भीर स्वर में पूछा आप लोग में से कोई सिर दे सकेगा प्रेम भक्ति आसान बात नहीं है इस युग में स्वामी विवेकानंद जो कह गए हैं वही धर्म है शिव ज्ञान से जीव सेवा निर् सभा निस्तब्ध रह गई